भगवद गीता त्रयोदश अध्याय दीप्तीय श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था सैद्धांतिक श्लोक है श्लोक में कहा गया था क्षेत्रज्ञ हम चात्मा भी क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं क्षेत्रज्ञ मेरे से भिन्न नहीं है परमात्मा का शब्द है सभी क्षेत्रों में रहने वाले जो क्षेत्रज्ञ हैं उपाधि के कारण भिन्न भिन्न स्थान में फास रहे क्षत्रज रूप से वो मेरा ही स्वरूप है मैं हूं एकागवाद की पुष्टि किया पूर्व पक्ष ने कहा कि एकागवाद एकात्मवाद मानने पर दोष है संसारी अवस्था मुक्ति अवस्था के नहीं बंधन और मुक्ति की व्यवस्था नहीं पाएगी बंद अवस्था और मुक्ति अवस्था की व्यवस्था नहीं अवस्था बंद अवस्था की व्यवस्था नहीं हो सकती है एकात्म किसको बंधन किसको मुक्ति और दूसरी बात बंध मोक्ष को कथन करने वाले शास्त्र भी अनर्थक होगा एकाकवाद में वो बंधन है नहीं तो क्या मोक्ष बताना है अनर्थक होगा प्रत्यक्ष प्रमाण से भी विरुद्ध है संसार में सुख दुख का अनुभव कर रहा है ईश्वर में सुख दुख नहीं होता इस क्षेत्रज्ञ में सुख दुख है प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध भी है आय के बाद और तीसरा अनुमान प्रमाण का भी मान विरोध है जगत में विचित्रता है तो विचित्रता में कारण में विचित्र होना पड़ेगा एक ईश्वर बाद में ना कार्य है ना कारण है कोई भी नहीं है तो क्या अपला आप नहीं कर सकते सारे प्रमाणों से विरुद्ध होता है एकात्मवाद पूर्व एक पक्ष ने कहा सिद्धार्थ गए नहीं ज्ञान और ज्ञान को लेकर के एकात्मवाद में स भर जाता है ज्ञान काल में एकात्मवाद अज्ञान काल में मान मान आरोप के द्वारा अनेक हो जाता है बंधन शास्त्र जो बता बंधन को बताने वाले शास्त्र है बंधन मुक्ति अवस्था वाले ज्ञान और अज्ञान को एक बोलता है एक ही व्यक्ति में घट जाता हूं व्यक्ति भेद आप सकता नहीं सिद्धांत ने कहा सिद्धांत ने दृष्टांत दिया था जैसे एक ग्यय गे, दो गेय में ये होता है थाणु पुरुष का दृष्टांत दिया था शांति काल में ऐसा था का धर्म पुरुष में पुरुष का धर्म में दिखाई देता है तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि नहीं वहां तो दोनों गये हैं किंतु तो यहां एक ज्ञाता है ग्य है क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है अक्षत्र ज्ञ है दोनों यहां दोनों में एक ज्ञाता है ज्ञाता में व्यविचार का वहां जैसा एक दूसरे का धर्म आरोप होता था वहां यहां हो नहीं पाता ज्ञाता में विचार ज्ञाता है यहां एक तो ज्ञाता है यहां वहां तो दोनों गये थे तो उसको लेकर कहा न समोध दृष्टान्त बोला था पूर्व आज दृष्टांत नहीं है उसका भी उत्तर दे दिया असत तो तो तो तो तो तो कर दिया कथम कैसे माना समदृष्टान्त कैसे होगा तो कहा था अविद्यास मात्र भी दृष्टान्त दृष्टांत अष्टांतिक व्यवस्था से अविद्या का अध्यास वहां भी है यहां भी है आरोप वहां भी है यहां भी है अज्ञान के कारण थाणुत्व पुरुष में देखना अविद्या का आरोप है और पुरुष को थाणु में देखना आरोप है ठीक इस प्रकार भी हां ज्ञाता का धर्म ज्ञान में गय में गय का धर्म ज्ञान में आरोप हो रहा है तो अध्यास में बराबरी है दोनों गय होना कोई आवश्यकता नहीं ज्ञाता और गय में भी विचार ये आरोप हो जाता है सिद्धांत ने कहा तो ज्ञातरी व्यवचारित मैंने से कहा था सिद्धांत ने कहा कि तुम जो मानते हो ज्ञाता में कर रहा है वहां तो दोनों गये थे यहां एक ज्ञाता है सभी अनेक तुम दर्शितम का उसमें भी हमने व्यविचार दिखाया क्या व्यविचार दिखाया जरा मृत्यु आदि ज्ञाता में बांसता नहीं बांसता बांसता है मैं वृद्ध हो गया वो मानता है आरोप है तो आरोप होता है जरा मृत्यु आदि क्षेत्र का धर्म है स्पष्ट है तो, तो आत्मा में आरोप हो जाता है तो आरोप में अविद्या का आरोप दोनों में समान है चाहे दोनों गये हो चाहे एक गये एक ज्ञाता हो धर्म का समान है एक आता दूसरे बात पूर्व पक्ष ने कहा था कि अविद्यावान है अविद्यावाला है या क्षेत्रज्ञ इसलिए संसारी है क्षेत्रज्ञ संसारी ही है असंसारी नहीं हो सकता क्यों अविद्यावान है क्षेत्रज्ञ संसारी अविद्यावतवाद अविद्यावान होने से व्यक्ति द्वारा जैसे मुक्तात्मा है वहां अविद्यावत तो नहीं है संसारित तो भी नहीं है पूर्व पक्ष ने कहा था सिद्धांत न एक कहा था अविद्यामस देखो अविद्या जो है तमुगुण का कार्य है तमुगुण रूपा है तमुगुण रूपा है अथवा तमुगुण का कार्य दो प्रकार की कारण कारणाविद्या जो है तमो रूपा है तमुगुण स्वरूपा है और जो कार्य अविद्या है वो तुला विद्या तमुगुण का कार्य है तमो माने जैसे अंधकार होता है अंधकार के समान है अंधकार वस्तु को ढकता है इस प्रकार अविद्या वस्तु को ढक जाती ढगने वाली होती है थाणु पुरुष में एक को ढक करके दूसरे का आरोप होना है तो थाणु में पुरुष देखता है तो थाणु को ढक दिया और पुरुष को कड़ा कर दिया स्थिति हो जाती है और पुरुष में थाणु दिखता हो उसका पुरुष को ढक दिया थाणु तो वह आरोप कर दिया स्थिति हो जाती है और वस्तु के आवरण स्वरूपा है अविद्या तामस है या तो तमुगुणी है वो या तमगुणों का कार्य है तुला विद्या तमुगुणों का कार्य है और मूला विद्या तमुगुण रूपा है वो ये कहना है तामसो ही प्रत्यय तामस वृत्ति होती उस काल में आवरण आवरात्मकत्वाद अविद्या कहा तो तामस वृत्ति है जो अग्रहण संशय और विपरीत ज्ञान ये जो होते हैं ना ये तमोवृत्ति है तमोगुण का वृत्ति यहां कार्य है कहा आवरण आवरात्मकत्वाद अविद्या आवरण स्वरूप होने से आच्छादक स्वरूप होने से अविद्या यही है इसका स्वरूप क्या होता है कहते विपरीत ग्रह का संशय उपस्था का ग्रहणात्मक तीन में कोई एक स्वरूप होगा क्या विपरीत ग्रह का देखा कुछ का कुछ माने लग जाएगा और कहीं संशय उपस्थिति होगी ये है या वो है संशय हो जाएगा तुरुष होगा और कहीं ग्रहणी नहीं हो पाएगा अच्छा दन कर ग्रहण नहीं होगा वस्तु का ग्रहण नहीं हो सकता या विद्या ऐसी तीन रूप कार्य कर जाती है जब जा विवेक रूपी प्रकाश होगा ज्ञान रूपी प्रकाश होगा तो इसका अभाव हो जाता है विवेक का प्रकाश अभाव है तद अभावात तीनों नहीं रहेंगे उस काल में विपरीत विपरीत ग्रहत्व भी नहीं है संशय उपस्थापक भी है और अग्रह अग्रहण रूपा भी नहीं है तामस है तो ता आवरण आवरणात् तिमिरादि दोष है कहते देखो एक तिमिरादि दोष होते गुण का कार्य है तिमिरादि दोष चक्षु आदि हो जाते हैं हाथ में तिमिर दोष लग जाता है वस्तु तो धुंधला हो जाएगा दिखने पाता है इत्यादि अथवा एक चंद्रमा दो दिखने लग जाएगा एक वस्तु दो होने लग जाएगा ऐसा दिखने लगता है तामसे आवरणात् पके का आवरण में जो तामस है कौन तिबिराज दोष तामस है तो मगरों का कार्य होने से सत्य ऐसा दोष होने पर अग्रहणादे अविद्याय से उपलब्ध है पूर्व से अविद्या तीनों के अग्रहण विपरीत ग्रहण अविद्यादि जो तीन स्वरूप में अविद्या है विवृत ग्रहण हो संशय उपस्थापक हो अगर हो तो इन्होंने की उपलब्धि होती है स्थिति ठीक इस, इस प्रकार ये अविद्या ऐसी अविद्या है ही कहना चाहते हैं मान इनका दृष्टान्त है यार यही तामस जो तिमिर दोष आने पर कुछ का कुछ दिखने लग जाता है भ्रम हो जाता है इस प्रकार ये भी भ्रमात्म कहा है ये दृष्टान्त है ये कहा था आगे तब तो ये जो अविद्या है आत्मा अविद्यावान नहीं हो सकता प्रकाश के काल में अभाव हो जाता है उसका ज्ञान रूप प्रकाश में अभाव होता तो है अविद्या वाला नहीं है ऐसी तो हो गया फिर ज्ञाता का धर्म है अविद्या जिसको जानता है क्षेत्र के रूप जानने वाला जो अज्ञाता है वो ज्ञाता का धर्म अविद्या है यह पूर्वादी संज्ञा करना चाहता है क्यों अविद्या किसी न धर्म होगा जो तो हो तीन स्वरूप दिखते हैं अविद्या के विपरीत ग्रहण करना विपरीत ग्रहण होना संशय उपस्थिति होना अथवा अग्रहण होना तो किसी न किसी का धर्म होगा तो ज्ञात का ही धर्म होगा पूर्व आदि बोला तो जाता है दोषस्य निमित्तत्वात् दोष जो होता है ना वो निमित्त होता है जैसे तिव्र दोष निमित्त है उसके निमित्त से द्विचंद्रमादि दो तो, माना विपरीत ग्रह आदि हो जाता है वो निमित्त है दोष निमित्त से दोषस्य तत्वाद दोष निमित्त होने से दोष होते निमित्त मात्र होते या भी अविद्या को दोष माने निमित्त मात्र है वो भाव से कार्य उपादान निर्मात जो भाव पदार्थ है विपरीत ग्रहण आदि भाव पदार्थ है उसका मैंने कैसा होगा भाव कार्य से उपादान निर्मात उसके कोई ना कोई उपादान कारण होगा भाव कार्य का जो विपरीत ग्रहण हो संशय हो भाव कार्य होते हैं इनके उपादान कारण कोई होना चाहिए जिनमें बनना है इन्होंने उपादान नियम होता है और दोष जो होता है ये केवल निमित्त मात्र है दोष उपादान कारण नहीं है भाव कार्य का निमित्त मात्र होता है तो भावकारी का कोई ना कोई उपादान कारण होता है तो अनिर्वाच्य अविद्या असम्मति अनिर्वाच्य अविद्या आप मानते हैं वेदांती हम नहीं मानते द्वैतवादी नहीं मानते एक सम्मति नहीं हो उसमें अनादि अनिर्वाच्य अविद्या है ऐसा आप नहीं मानते हम नहीं मानते द्वैतवादी नहीं मानते आप मानते हो तो एक सम्मति नहीं है दोनों की एक मत नहीं है इसमें अविद्या को उपादान कारण मानने में यह संशय आदि जो हो रहे हैं इसको उपादान कारण क्या है जो संशय है विपरीत ग्रहण है अथवा अग्रहण है तो इसका कोई ना कोई ये भाव कार्य है भाव कार्य का उपादान कारण कोई ना कोई होता है जो भी भाव कार्य होते चाहिए बट भाव कार्य उपादान कारण तंतु है उपाधान होता है तो अविद्या के विषय में जो अनिर्वाच्य अविद्या है अनाज मूलाविद्या है उसमें असम्मति है आप मूला विद्या को मानते हम नहीं मानते पूर्वी बोल रहा है आत्मा ही विपरीद उपाधान इसलिए क्या सिद्ध होगा आत्मा ही जो विपरीत ग्रहण आदि हो रहा तीन होते हैं उपादान कारण आत्मा ही है तो आत्मा मानी ज्ञाता का धर्म होगा तीनों हो। विपरीत ग्रहण आदि आत्मा का धर्म होगा तो जब विपरीत ग्रह तो आत्मा में है धर्म है संशय है अथवा अग्रहण है तो संसारी बनेगा आत्मा कहां संसारी होगा सभी क्षेत्रों में एक ही आत्मा संसारी कहां से बनेगा नहीं बन पाएगा ये पूर्वाधिक कहना है संसारी आत्मा पूर्वादि कारण कहती थी चौदह पूर्वक से प्रश्न करता है आत्मा ही उपादान कारण ये जो संशय आदि तीन हो रहे हैं विवरित ग्रहण होता है संशय होता है अग्रहण होता है जहां उसके कोई न कोई कारण होना पड़ेगा उपादान कारण निमित्त कारण तो दोष है जैसे चक्षु में कोई दोष आने पर अग्रहण आदि आ जाते हैं किंतु तो उसका उपादान कारण, कारण कौन है यह तो निमित्त है चक्षु में तीविर दोष लगने पर एक वस्तु दो देखने लग जाता है तो वो दो दो दिख रहा जो वस्तु दिख रहा है उसका उपादान कारण क्या है चक्ष में जो रोग आया हुआ है वो तो निमित्त बना हुआ है ठीक इसी प्रकार यहाँ भी संशयादि जो होते हैं माने आत्मा अनात्मा में जो विपरीत ग्रहण हो रहा है जो कुछ हो रहा है इसका उपादान कारण तो आत्मा है क्यों यही उसके पूर्व पक्ष दोष से निमित्त जो दोष होता है वो तो निमित्त होता है उपादान कारण नहीं होता दोष वो तो निमित्त कारण है भावकारी से उपादान नियमा, जो भावकारी होता है उसका उपादान कारण अवश्य होता है नियम नियमा तो होता है उपादान कारण की बना भावकारी पैदा नहीं होगा और ये तीनों भावकारी में आते हैं संशय अनिर्वाच्य अविद्या असमति है अनिर्वाच्य अविद्या है इस विषय में सम्मति एक सम्मति नहीं आपकी और हमारी आप अद्वैतवादी है हम द्वैतवादी है स्थिति में आत्मविप्रिया उपादान आत्मा ही विपरीत आदि जो बुद्धि होती तीन प्रकार की है संशय विपरीय अग्रहण गये उपादान कारण आत्मा ही है जब तीन धर्म आत्मा में आ गए आत्मा धर्मी हो गया तो आत्मा संसारी है जो विपरीत ग्रहण करने, करने वाला कोई आत्मा असंसारी होता है क्या नहीं संसारी है संशय करने वाला आत्मा संसारी संसारी है असंसारी नहीं हो सकता यह पूर्वादि का है संसारी है आत्मा इसी चौदह दिखा पुरवादी आह अतः इस विषय करता है एवं तर ही ज्ञात्र विद्या तब तो ज्ञाता का धर्म हो गया तो दोष होते वो हो तो निमित्त होते हैं दोस्तों तो निमित्त कारण है कारण तो आत्मा है तो दोष वाला हो गया आत्मा में विपर्यादी पड़े हैं आत्मा में तो असंसारी कहां बनेगा आपने कहा था सभी क्षेत्रों में एक ही क्षेत्र के वो ईश्वर है परमात्मा है असंसारी है कैसे बनेगा संसारी अत्र आह पूर्वपक्ष आह एवं तरी तब तो यात्री धर्म अविद्या ज्ञाता का ही धर्म है अविद्या जो क्षेत्रज्ञ ज्ञाता है ना उसी का धर्म है अभिद्या जो ईश्वर से अभिन्न क्षेत्रज्ञ है उसी का धर्म अविद्या है न सिद्धांत ना ये बात नहीं ज्ञाता का धर्म नहीं हो तो किसका धर्म है ढूंढना पड़ेगा उसका उपादान कारण कौन ढूंढना पड़ेगा ज्ञाता का धर्म नहीं हो सब करणे चक्षुषी तैबीरिक दोष उपलब्धि करण चक्षुरूपी जो कारण है ना उसमें तिविर रोग तिमिर दोष लगने पर तिमिर रोग लगने पर तिमिर आदि दोष वही उपलब्ध होती कहा कारण में मैंने दृष्टा में नहीं मैंने जो कारण है उपकारण है उसमें देखा जाता दोष जाता में नहीं दिखाया जाता दोष वहां दिखा गया दृष्टांत है दृष्टान्त यह और घटा आना है यहां आत्मा में नहीं है कहना चाहते हैं ये अन्यत्र कहीं ढूंढना पड़ेगा कोई ना कोई कारण है उसका उसमें है ढूंढना होगा ये जो संशय आदि कहाँ होते हैं कहाँ उत्पन्न होते हैं वो देखना पड़ेगा आत्मा में नहीं आत्मा धर्म नहीं है ज्ञाता धर्म नहीं कहने के लिए दृष्टान दिया ये कर्ण चक्षु से जो करण चक्षु है उसमें तैमिर तत्व आदि दोष तैमरिक आदि दोष कहाँ होते हैं चक्षुरादि चक्षु में होते हैं तैमिरिक दोष न कि ग्रहिता में नहीं होते आत्मा में नहीं होते देखा है ठीक इस प्रकार यहां भी ये दोष है ये विपरीत ग्रहण आदि दोष है ये कहां उत्पन्न होता है उसको ढूंढना है किसका धर्म है ये आत्मा धर्म नहीं हो सकता कहना चाहते सिद्धांत पूर्व पक्ष बोलता है यद तुम्हु मन्य से आगे पूर्व ये संग्रह आद्य दोनों का है ज्ञात्र धर्म अविद्या पूर्व का सिद्धांत का न कर गए चक्ष सीता दोष उपलब्ध सिद्धांत कहा ये दोनों संग्रह वाक्य है आगे व्याख्या है इसको विवरण वाक्य है पूर्व पक्ष बोलता है यद तुम मन्य से ज्ञात धर्म अविद्या तुम जो मानते हो ज्ञाता सिद्धांती बोल रहे हो जो ज्ञाता का धर्म मानते हो अविद्या को तदेव से अविद्या धर्म तुम क्षेत्र के संसारित हो जो अविद्या धर्मवान होना ही क्षेत्र के वह है अविद्या धर्म आत्मा नहीं है तुम जो मान रहे हो पूर्वादि को सिद्धांति समझा रहे जो तुम मानते हो ज्ञाता का धर्म है यह मानना ही संसारित्व है आत्मा में संसारी तो यही है मान्यता है जाता का धर्म नहीं है वित्तीय वास्तव में तत्र यद उत्तम तत्र मैं उस विषय में जो कहा था सिद्धांत ने कहा था ईश्वर एवं क्षेत्रज्ञ सिद्धांति का वाक्य था सर्व क्षेत्रेश एक एव ईश्वर क्षेत्रज्ञ कहा हुआ था ऐसी स्थिति में एक तो ईश्वर एवं क्षेत्रज्ञ न संसारी यह सिद्धांति वाक्य था अयुक्तम यह ठीक नहीं होगा ज्ञाता का धर्म हो जाएगा पूर्व पक्ष के हिसाब से विपरीत ग्रहण आदि ज्ञाता का धर्म होगा तो ज्ञाता का धर्म होता है विपरीत ग्रहण करने वाला संसारी होगा संशय उपस्थिति करने वाला संसारी होगा तो आत्मा संसारीय सिद्ध तो होता है ये पूर्व पक्ष का कहना है ये संग्रह वाक्य है आगे व्याख्या करेंगे इसकी तो पूर्व पक्ष वाला जो भाग था एवं तरही ज्ञाते धर्म विद्या यह संग्रह था उसकी व्याख्या ये यही थी एवं यदुप्तम ईश्वरी व क्षेत्रज्ञ ये व्याख्या पूर्व पुरुष है जो आपने कहा था कि ईश्वरीय क्षेत्रज्ञ कहा था सिद्धांत रहे न संसारी तद अयुक्तम संसारी नहीं है कहा था वो अयुक्त है क्यों ज्ञात का धर्म सिद्ध होता है क्यों उपादान कारण कोई ना कोई होना चाहिए कोई भी भाव वस्तु है ये शख्सिया जो उत्पन्न हो रहे हैं भाव वस्तु भाव वस्तु उपादान कारण नियमित होता है ऐसा है पूर्व पक्ष से कहा था और अनिर्वाच्य जो अनादि अभी वो उपादान मान में एक संमति नहीं है आपके हमारी एक मत नहीं है दोनों का एक मत नहीं है पूर्वादि का ही कह रहा है एक टीका में ही कहा था टीका में कहा था दोष से निमित्त तत्व बोला था ना पूर्व पक्ष ने दोष निमित्त मात्र होते हैं उपादान कार्य नहीं होते भावकार से उपादन मात्र भाव कार्य जो होता है संसाधि भावकार्य है उसका उपाधान नियमित तो है कोई ना कोई उपादान कारण है अनिर्वाच्य अविद्या असमति बोला था अनिर्वाच्य जो अविद्या है सम, एक सम्मति नहीं आपकी हमारी इस विषय में इसलिए आत्मा विपरी उपाधान या आत्मा ही विपरीत आदि जो तीन ग्रहण होते हैं विपरीत ग्रहण संशय अथवा अग्रहण होना आत्मा ही उपादान कारण पूर्व प्रश्न कहा सिद्धांत कहा अपने बात वहा था कि न करे चक्षु चक्षु तय तत्वाद उपलब्धि कहा जा रहा है देखो लोक व्यवहार में देखा जाता है क्या क्या देखा जाता है कारण है चक्षु उसमें दोष देखा है माने कर्ता में दृष्टा में नहीं देखा दोष आंख खराब हो जाता है आंख खराब होने से संख्या आदि उपस्थित हो जाते हैं वस्तु तो कुछ न कुछ दिखने लगता है कुछ को कुछ मानने लगता है चक्षु में दोष है वहां दृष्टा में नहीं है ये सिद्धांत कहा था वही कहना है पहले हट्टी का इसकी अत्र हावे पूर्व था, पक्ष अत्र आया अत्र मैंने विपरीत ग्रहादेव दोषो तत्व पद का अर्थ ये होता है जो विपरीत ग्रहि जो दोष उत्पन्न है बिना दोष न कोई ना कोई दोष है या दोष के कारण हुआ है या चक्षु व दोष होने पर एक वस्तु को अनेक दिखने लग जाता है इस प्रकार विपरीत ग्रह हो रहा है तो यहाँ कोई ना कोई दोष है कौन दोष है देखना है विपरीत ग्रहादेर दोषो तत्व विपरीत ग्रह आदि जो तीन है इसमें उसमें उत्पन्न होने क्या दोष से उत्पन्न है कोई न कोई दोष है ढूंढा है दोष क्या है यहां यह सप्तमी तो का अर्थात्र होता है अग्रहि तृतम अविद्या अविद्या का स्वरूप ये तीन रूप होता है तीन स्वरूप पाई जाती है अविद्या विपरीत ग्रहण रूप से संशय उपस्थापक रूप से अथवा अग्रहण रूप से अविद्या जो अविद्यादि तीन अविद्या है दोषोत्तर है से उत्पन्न है विपरी आदय सत्य उपदाने सत्य प्रसंगा न आत्मा तदुपनम कि दोष से चक्षरादिध्रहणा अग्रहणादर दोष्वाधर्म कर्ण कारण अविद्युत्म अद्यादाच्य अग्योहमित अज्ञान चमर्शा तद अवगमा कार्यलिंगक अना आगवाच तत्प्र सिद्धि यदि सिद्धांत खंडन करते ना कारण में दोष है ये तीनों आत्मा में नहीं है दोषोत्तम है ये दोष से उत्पन्न है या अग्रण आदि कब होता है कोई इनको दोष आ आज चक्षु में दोष आ गया तिमिर रोग आ गया तो विपरीत ग्रहण आदि होने लग जाता है तो कारण में दोष आया ये तीनों आत्मा का धर्म नहीं सिद्धांत बोलना चाहिए सिद्धांत बोल रहे हैं विपर्यादय सत्य उपादान यदि विपर्याय आदि तीन जो पैदा हो रहे हैं यदि सत्य उपादान, उपादान हो आत्मा उपादान हो सत्य उपादान वाला हो सत्य वस्तु उपादान हो का सत्य तो प्रसंग आदि भी सत्य ही हो जाएंगे सत्य से जो बनेगा सत्य ही होगा मिट्टी से बनने वाला घट सत्य ही माना जाता व्यवहार में तो सत्य उपादान मानेंगे सत्य से उत्पन्न होते हैं सत्य वस्तु है इनके उपादान कारण ऐसा माने गया तो इनमें भी सत्यत्व आना चाहिए सत्यत्व की प्रसक्ति होगी विपरियादि में भी ना आत्मा तदुपादान तो यह सत्य नहीं है इसलिए इनके उपादान कारण आत्मा नहीं है सिद्धांत बोलते हैं जो विपरीत ग्रहण आदि के उपादान कारण आत्मा नहीं किंतु दोष से चक्षुरादि धर्म का तो ग्रहणा दोष चक्षुरादि धर्म वाला होता है दोष दोष के कारण उत्पन्न हो तो जाए ये ये दोष के कारण है दोष कहां है करण में देखा जाता है जैसे चक्षु में तीव्र रोग लग गया दोष लग गया भिन्न विपरीत ग्रहण आदि होने लग जाते दोष करण में होता है ये सिद्धांत बोलेंगे दोषस्त चक्षुरादि धर्म तत्व दोष जो होता है चक्षुराधिक धर्म देखा गया है मैंने कारण में है दोष धर्म ग्रहणाध अग्रणाधि जो अग्रण आदि है तीन है विपर्य संशय अथवा अग्रण है अग्रणाधि रि ये भी दोष है अग्रणादि होना दोषत्व कर्ण धर्मत्व यह भी कर्ण के धर्म कोई ना कोई कर्ण होना चाहिए इनका कारण धर्म कारण क्या धर्म है ये कोई ना कोई करण है जैसे मान तो विपरीत ग्रह आदि के लिए अथवा अच्छा द्विचंद्रवादी देखने के लिए चक्षु भी दोष माना जाता है तिव्र दोष माना जाता है तो वह चक्षु कारण बना हुआ है दोष के उत्पन्न दोष से उत्पन्न होता है चक्षु को करण माना जाता है ठीक इस प्रकार है अभी दोषत्वाद ये भी तीनों दोष हैं दोष होने से कर्ण धर्म मानने पर कारण अविद्या उत्तम अंतकरण करते हैं तो क्या होगा इसका कारण क्या होगा ये दोष उत्तम होने के लिए जो विपर्य आदि दोष आ रहे हैं यहां इसमें क्या होगा कारण अविद्या से उत्पन्न अंतकरण कारण होगा अंतकरण में पैदा होते हैं ये जो अग्रण आदि का होते हैं अंतकरण में होते हैं बोला अविद्या में नहीं अंतकरण है कारण कारण अंतकरण ही कारण है इसका कारण बनता है अंतकरण उसी में दोष है अंतकरण दूषित होने पर ये विपरीत ग्रहण होने लग जाता है संशय होने लग जाता है अग्रहण होने लग जाता है अंतकरण दूषित होता है ये कारण है ये भी अंतकरण है या कारण यही है तीनों का क्यों दृष्टांत दे दिया तिमिर रोग चक्षु में लगने पर चक्षु दूषित हो जाती है तो एक वस्तु तो अनेक रूप में देखने लग जाता है कुछ कुछ भ्रम हो जाता है संशय हो जाता है ग्रहण नहीं पाता ठीक इस प्रकार यहाँ भी ये तीनों जब मानते हैं तो क्या होगा अंतकरण यहाँ पर करण बना हुआ होता है चक्षु तो नहीं है कर रहे हैं चक्षु में दोष से ये नहीं देखेगा अग्रण आदि यहाँ नहीं आत्मा में ये ये स्थिति है मैंने अंतकरण हो जाता है कहा न तो तद हेतु है, अंतकरण के कारण होता है अविद्या वह कारण है अविद्या अंतकरण के जननी है वो उसके हेतु तद हेतु माना अंतकर्ण सेतु माना ये जो अग्रण आदि जो दोष आ रहे हैं आत्मा में हो रहे हैं इसमें उसके जो अंतकरण बना हुआ है करण और उसका कारण जो होगा अविद्या अविद्यादे तो उसके कारण अविद्या असिद्ध अविद्या असिद्ध नहीं है अनिर्वाच्य असिद्ध असिद्ध बोला था पूर्व पक्ष ने पूर्व पक्षा मैं कहा था अनिर्वाच्य अविद्या असमत बोला हुआ था असिद्ध है बोला था सिद्धांत का असिद्ध नहीं है सिद्ध है असिद्धाच्य में कहा क्यों अज्ञो अहम ऐसी मान्यता है कि नहीं मैं अज्ञानी हूं ऐसा मानता कि नहीं मानता क्या अज्ञो अहम बोलता तो अविद्या को असिद है कि सिद्ध है अविद्या सिद्ध है अविद्या को जान करके बोल रहा है अज्ञो अहम बोलता है अविद्या असिध नहीं ये सिद्ध है सिद्धांत बोलते हैं है अनिर्वाच्य अनादि अभी त्याय है बोला था कि तो उसका खंडन कर रहे हैं अंतकरण का कारण वो है अविद्या के कारण से अंतकरण है अंतकरण होने से अंतकर्म दूषित हो जाता है तो माने अनात्मा को आत्मा मानने लग जाता है स्थिति आ जाती है अंतकरण दूषित होने पर ये तीनों दोष अंतकर्ण में है ये कहा अज्ञो हमें अनुभवात मैंने अनादि अविद्या तो जो है ना वो असिध ऐसे नहीं मान सकते अंतकरण के हेतु जो अविद्या है असिद्ध नहीं कर सकते क्यों अज्ञो अहमित अनुभवात मैं अज्ञानी हूँ ऐसे अनुभव है सबका अज्ञानी हूँ तो जैसे धनवान हो कहने से धन है कि नहीं उसके पास है जानता तो है धन को इसी प्रकार अज्ञो अहम बोलते अज्ञानी हूँ बोलता है तो अज्ञानी हो अज्ञान को जान रहा वो सिद्ध है सबके अनुभव है अविद्या सिद्ध स्वापेष और सुसुप्ति अवस्था में जाता है तो जब परामर्श करता है जागृत में आने पर सुसुप्ति क्या बोलता है न किंचित अविशम बोलता है मैंने कुछ भी नहीं जाना अज्ञान का अनुभव करके आया था वहाँ जागृत में आगे बोलता है वहाँ बोलने के साधन नहीं थे बाणी आदि लुप्त हो गई थी सुप्त हो गई थी जागृत में आता तो इंद्रिया काम कर जाती है तब बोलता है मैं वहाँ न किंचित सुखम हम अस्वापम दो बात बोलता है और सुखपूर्वक सोया वहाँ कोई परेशानी नहीं हुई कुछ भी नहीं जाना मैंने मान बाह्य विषय कुछ भी नहीं जाना तो अज्ञान मैं वहां जान करके आया हुआ है जागृत में आके बोलता है सुष्प्त में अनुभव है अज्ञान सिद्ध है ये कह एक सिद्धांत तो स्वापे से मैंने सुष्पति अवस्था में अज्ञान और परामर्श जागृत में आकर परामर्श करता है नकेत अवेदेश बोलता है तो अज्ञान एक तो सबको अज्ञो हम भी अनुभव सिद्ध है अविद्या अविद्या सिद्ध नहीं है पूर्वाद्रिका सिद्ध है और जो हम बोल रहे हैं सब कुछ दूसरी बात न किंचित अवधिम बोलता है जाग्रत में आने के बाद में कुछ भी नहीं जाना उस काल में तो अविद्या का अनुभव वहां साक्षी रूप से किया था या प्रमाता रूप बनकर के बोलता है या इंद्रियों मिल गए तो प्रमाता बन गया उस काल में इंद्रिय काम नहीं कर रही थी साक्षी रूप में जाना था उसने साक्षी भाषा है वो अज्ञान उस काल में सुषुप्त काल में सापे सा अज्ञान परामर्शात कल अवगमात माने अविद्या या अविद्या को जाना जाता है ज्ञान होता है कार्यलिंगक का अनुमान और कार्यलिंगक का अनुमान है इतना जगत को देख करके कोई ना कोई कारण है क्या है अज्ञान मूला विद्या कार्यलिंग का अनुमान भी है विद्या के बारे में अनुभव भी है अनुमान भी है दो प्रमाण है आगमाच्य तत्प्र और श्रुति के द्वारा उसकी प्रसिद्धि है ही विद्या की आगमाच्य पराच शक्ति विभेदी सूर्य आता है आगम श्रुति के द्वारा सिद्ध है तत्स्य कार्यम करवम च विद्यते न तत् समस्त भेदिका कुत कुतज्ञ पराशक्ति विभेद इसकी शक्ति पराशक्ति है साधारण शक्ति नहीं है परमात्मा की नाना प्रकार सुनाई पड़, दिखाई पड़ती है शक्ति जैसे जै क्रिया से पता लगता अनेक शक्ति है अनेक प्रकार है स्वाभाविक ही है ईश्वर की स्वाभाविक शक्ति है ज्ञान बल क्रिया ज्ञान शक्ति बल क्रिया प्राण शक्ति इत्यादि आगवाद से तत्प्र सिद्ध यह तीन हेतु देते अनुभव है और एक परामर्श हो जाता है सुशुक्ति को लेकर के जागृत में आके बोलता है दो को करने वाला जो ज्ञान है तत्ता और दमता को लेकर के बोलता है और तीसरी बात अनुमान से सिद्ध है कार्यलेखक अनुमान है जगत के पसारा देख करके अविद्या है मानना पड़ेगा चौथी बात अविद्या की सिद्धि में आगम प्रमाण है प्रमाण है तो अविद्या असंबत है कैसे बोलोगे तुम तो? अज्ञो हम तुम अपने बोलते हो मैं अज्ञानी हूँ बोलते हैं लोग बोलते हैं कैसे मानेगे उसको अनुमान से, शिद्ध है, से, शिद्ध है, से, शिद्ध है, से सिद्ध है प्रत्यक्ष से सिद्ध है श्रुति से सिद्ध है परामर्श के द्वारा सिद्ध है सुसुप्ति का अज्ञान का अनुभव जागृत में आके बोल रहा है तत्ता इतना दोनों को ग्रहण करके बोल रहा है यदि परिहर सिद्धांत खंडन करते हैं न अविद्यासंबत नहीं संबत है दोनों बाद में संबत है सिद्धांत कहा न करके सिद्धांत कहा था न देखो भाई आत्मा तो ये अविद्या का अविद्या धर्म वाला नहीं होता था ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता का धर्म अविद्या नहीं है हिंदू देखो अविद्या कहाँ होती है कारण में दोष देखा गया है तब अविद्या काम कर जाती है एक वस्तु तो दूसरे के रूप में देखने लग जाता है कई अरिका आदि दोष करण में होते हैं कर्ता में नहीं होते तो ये भी एक अविद्या आदि दोष आए तो इसके कोई ना कहीं करण में होगा करण ढणा होगा इसका यह सिद्धांतिका कहा है ये आत्मा में नहीं है कर्ता में नहीं होते ये दोष करण में होते मान चक्षु में ही नहीं कह सकते कभी ना कहीं कर अंतकरण में है ये दोष ये कहना चाहते हैं न इत्यादि के सिद्धांत करना ये कहा था न करे चक्षु कर दोष उपलब्ध कहा था संघ्रह तो चौद्यम परिहार वस्त। परिहार परिहार चौद्यम विवृत्त संग्रह वाक्य बता प्रश्न और उत्तर यह तो ने प्रश्न परिहार बने उत्तर संग्रहवाक्य में क्या था तरी ज्ञाती धर्म अविद्या पूर्वाक्षी ने संग्रहवाक्य में बोला संक्षेप में बोला ज्ञाता का धर्म है अविद्या तो सिद्धांत के न कर चक्ष तैब्रिका बोलब कहा तो तैबीरे का तो, तो अध्य्वश करण में देखा गया है तो यहां भी जो ये तीन खड़े हो रहे हैं यहां अग्रण आदि विपरीत ज्ञान अग्रण संक्षय यह भी कोई ना कोई कर्ण में है यह दोष करण में यह दोष है कर्ण में है कहा संघ और प्रश्नोत्तर जो संग्रह और परि मैंने उत्तर था उसका व्याण्ति कहा उसमें से इसका चौद्यम परि विप्रणति का हैं प्रश्न का व्याख्या करते हैं यत्त। करके यत्तु करके कहा पुरपक्ष का यत्तु मान्य से ज्ञात्र अविद्या जो ज्ञाता का धर्म अविद्या का तदेव से अविद्या धर्मतम क्षेत्र के जो ज्ञाता का धर्म मानना है ना ज्ञात धर्म मानना हो वही संसारी का संसारित तो वही है अविद्या को ज्ञाता का धर्म मानना ही ये क्षेत्रज्ञ में संसारित्व तो ही है ये कहा था पूर्ववादित्व अविद्या ज्ञातुर असंसारित्वाद उत्खात दृष्ट और अविद्या किम कर सी जाए सिद्धांत कर शंका कर दिया जाए पूर्ववादा कहा था ज्ञाता का धर्म मानने पर ये आता है ये संसारी हो जाएगा क्या ज्ञाता कहा था, था संसारी होगा तो फिर असंसारी आत्मा कैसे सिद्ध होगा आपका पूर्ववादी का कहना यही था सर्व क्षेत्रों से एक अभी क्षेत्र ज्ञरो कहना बनेगा नहीं तो सिद्धांतिकोर से कहा जाए भाई अविद्यापति चलो आत्मा को अविद्यावान मान भी लेंगे कुछ से तू दूरधन्य आए तुम्हारे कैसे जैसे अविद्यावान मानने पर भी ज्ञात असंसारी तो ज्ञाता तो असंसारी होगा अविद्यावान होने पर भी जो ज्ञाता है वो तो असंसारी होगा कैसे दृष्टांत है दृष्ट उगवत जैसे जिस सर्प का दांत निकाल दिया सर्प जिंदा है तो अब क्या वो जहर डाल सकता है क्या नहीं डाल सकता दाँत जिसका निकाल दिया ऐसा सर्प उस प्रकार हो गया अविद्या जहर वाला भाग निकाल दिया है ऐसी अविद्या है क्या करेगा फिर संसारी कैसे बनेगा आत्मा असंसारी रहेगा वो दूषित नहीं कर सकती अविद्या उसको यही सिद्धांत इनका माने वास्तविक नहीं उसको उसके बातों को बान करके उत्तर दिया अविद्या चलो अविद्यावान मान लिया गया इस आत्मा को अविद्या धर्म वाला मानेंगे फिर भी ज्ञातु हो जो ज्ञान ज्ञाता है ना ज्ञाता अविद्यावान होने पर भी अविद्या अविद्यालय होने पर ज्ञाता जो क्षेत्र क्या हुआ असंसारित फिर भी असंसारी रहेगा वो कैसे उत्खात दृष्ट उध जैसे मान उखेड़ दिया है दाँत जिस सर्प का उस सर्प कोई जहर नहीं डाल सकता जिंदा है सर्व तो अविद्या जिंदी है इस प्रकार किंतु तो उसको उस सर्प के समान बना दिया हो तो फिर भी उसको मानी ज्ञाता को बिगाड़ नहीं सकती अविद्या म कर सकती वो क्या कर लेगी अविद्या सिद्धांत की ओर से कहा तो पूर्वादि बोलता है तदैव कहा पूर्वादि ने कहा तदैव अविद्या धर्मत्व क्षेत्र के संसारित वो जो अविद्या धर्मत्व आता है ना संसारी क्षेत्र के में वही तो संसारिता है वही संसारित्व है अविद्या धर्म वालों संसारी है अज्ञानी होगा विद्या धर्म वाला होगा असंसारी एक आत्मा कैसे बनेगा वो पूर्व पूर्वपक्ष हो गया सिद्धांत आगे बोलेगा आगे मिथ्या ज्ञान आदि मत्व में वह आत्मा में संसारितों में पड़ेगा जो मिथ्या ज्ञान आदि हो रहे हैं ना झूठे ज्ञान संशय होना मिथ्या ज्ञान होना विपरीत ज्ञान होना अग्रहण होना ये संसारिता है आत्मा में संसारित तो यही है ये पूर्वादि के कथन से हो गया मिथ्या ज्ञान आदि मत्व में जो मिथ्या ज्ञान आदि तीन है विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान संशय अग्रहण यही होना आत्मा न संसारित तो, आत्मा के संसारी तो यही तो है स्थित स्थिति फलित तो वहा ऐसे होने पर निष्पन्न क्या हुआ पूर्व पक्ष अपने वाक्यों को पूरा करता है क्या बोलता है तो कहा तत्र आया तत्र यदुक्तम फिर आपने जो कहा था सिद्धांत ने जो कहा था पूर्व पूर्व भाष्य में कहा था ईश्वर एवं क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ ईश्वरी है ईश्वर से भिन्न नहीं है संसारी है जो कहा था आपने न संसारी बोला था ये क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही है संसारी नहीं है जो अपने भाष्य में कहा यह तत्व अयुक्त तो घटेगा नहीं तो संसारी हो जागे क्षेत्रपक्ष भाष्य पूरा हो गया आगे सिद्धांत भाषा आएगा ना करे चक्षु ना उत्तम परिहारम परिहार सिद्धांत संग्रह संग्रहवाक्य में कहा था न ज्ञाता का धर्म नहीं है अविद्या क्यों दोष जो होता है कर्ण में देखा गया है कर्ता में दृष्टा में नहीं देखा गया है दोष करण में देखा गया है तो आत्मा है दोष को जाना वो जानता है कहाँ है तो उसको दोष नहीं है ये जो तीनों दोष आत्मा में नहीं है अविद्या दोष आत्मा में नहीं है कारण में है किंतु चक्षुरूप कारण तो है ना किंतु कारण में है कैसे तैमीर दोष चक्षु में है इस प्रकार ये भी कोई न कोई कारण में है अंतकरण हो बाह्यकरण हो ढूंढना पड़ेगा किस कर्ण में है दोष ये सिद्धांत कह रहे हैं न चक्षु से संग्रह के सिद्धांत ने कहा था उसी को इत्यादि ना उत्तम परिहार जो परिहारवान उत्तर पूर्व पक्ष का खंडन इसको व्याख्या करते हैं तन्ना कहा नहीं ऐसा नहीं है संसारित तो नहीं आत्मा में असंसारी है सभी क्षेत्रों में रहने वाले क्षेत्रज्ञ ईश्वरी है परमात्मा ही है उसे भिन्न नहीं अभिन्न है क्षेत्रज्ञा मामविद्धि के तौर कर इसी वाक्य के ऊपर विचार चल रहा है तन्न इत्यादि कहा तन्न ये नहीं ऐसा नहीं ज्ञाता का धर्म नहीं है क्यों यथा करणेय चक्षु से ये दृष्टांत है यथा करणेय चक्षु से विपरीत ग्रह आदि ग्राह का आदि दोष से दर्शात जिस प्रकार देखो कारण में विपरीत ग्रह आदि जो तीन दोष कहां देखा जाते चक्षु में देखा जाता है कोई अन्य वस्तु को अन्य मानना व्यवहार में ऐसा देखा जाता है करणे चक्षु से जो करण चक्षु है व्यवहार में विपरीत ग्रह आदि ग्रह का दोष से विपरीत ग्रह ग्रह विपरीत ग्रह हो संशय हो अथवा अग्रहण हो जो भी हो यह दोष दोस्त। दोष से दर्शन दोष देखा गया है चक्षु कारण में देखा गया दृष्टा में नहीं देखा गया दोष व्यवहार में ठीक इस प्रकार यहां भी समझ रहा आत्मा और अनात्मा भी क्षेत्र और क्षेत्र को भी समझ रहा है न विपरीत ग्रहि आदि का निमित्त वैमरी गोषो ग्रहित हो कहते देखो ये विपरीत ग्रह अधि दोष कहा देखा गया चक्षु में देखा चक्षु में देखने से क्या होता व्यवहार में न विपरीत ग्रहा अधिक्रहण तन्निदवा विपराधिक्रहण उसमें नहीं है ग्रहिता में नहीं है ग्रहिता में नहीं हमारे दृष्टा में नहीं ग्रहिता में नहीं है कारण में है वो दोष न ग्रहित कहा विपरीत ग्रहण तनिविधवा अथवा उसका विपरीत ग्रहण का जो होगा दोष ये दोनों ग्रहिता में दोष भी नहीं है विपरीत ग्रहण भी दृष्टा में नहीं है करण में है विपरीत ग्रहण भी वही होता तो तो है कब होता है दोष आने से तैम्रे का तो आदि दोषो ग्रहित न कहा तैम्रे तो दोष ग्रहण में नहीं ग्रहिता में नहीं है कोई ना कोई में है दोष वहीं है और दोषोत्तर जो तीन होते हैं वो भी इसी में है कर्ण में ही हो विपरीत ग्रहण आदि विपरीत ग्रहण भी नहीं विपरीत ग्रहण आदि का जो निमित्त होता है दोष वो दोष भी यहाँ दे ग्रहिता में नहीं है व्यवहार में ऐसा देखा गया ये दृष्टान्त है ठीक इसी प्रकार बोले क्यों कहते हैं यदि ग्रहिता में वो दोष होता है तैमीरिक दोष आत्मा में होता यदि ग्रहिता में होता तो चक्षु के संस्कार करने पर भी वो दोष रहेगा आत्मा का हो तो किंतु ग्रहिता में क्यों नहीं है ये पता लग जाता है कैसे चक्षु संस्कार है ना चक्षु की जो दवाई आदि करेंगे संस्कार करेंगे उसकी तिमिर रोग लगा हुआ था तिमिर रोग का उपचार किया संस्कार किया चक्षु को चाहे ऑपरेशन हो जो भी हो जैसा करते हो वैद्य लोग जो भी करते हो संस्कार के द्वारा तिमिर अपनी तिमिर रोग हट जाने पर चक्षु को चक्षु में दोष लगा हुआ उसको हटा दिया गया संस्कार के द्वारा अपनी उस काल में यदि आत्मा का धर्म होता ये, ये जो विवृत ग्रह आदि अथवा उसका निमित्तोष आत्मा का होता तो चक्षु के संस्कार करने पर आत्मा से नहीं जाना चाहिए था आत्मा में रहना चाहिए उस काल में किंतु आत्मा में नहीं रहता उस काल ग्रहण नहीं होता क्योंकि तो आदि रोग भी नहीं देखते इत्यादि न ग्रही तो धर्मो ग्रहिता का धर्म नहीं माना जाता कहा यह व्यवहार है यह व्यवहार में देखा है दृष्टांत है व्यवहार काल में ऐसा देखा जाए चक्षु में रोग लगने पर विपरीत ग्रहण आदि होने लग जाता है चक्षु को संस्कार कर दिया ठीक ठाक कर दिया औषधि के द्वारा करने पर वो रोग दूर होने पर विपरीत ग्रहण आदि नहीं होता तो उसी में है वो दोष भी वही है ग्रहण भी उसी में होना है ठीक इसी प्रकार यहाँ समझना है क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञापन तथा बने उसी प्रकार समझ रहा दृष्टांत हो गया ये अब सिद्धांत बोल तथा सर्वत्र सारे इन, सारे जहां जहां दोष आ जाता हो ये तो एक स्थान विशेष दिखाई व्यवहार में सर्वत्र सारे तो दोष होता हो दोष यानी जो अग्रहण आदि होता हो जहां जहां सर्वत्र अग्रहण विपरीत संशय प्रत्यय जहां जहां ये तीन प्रत्यय हो तो जाती वृत्ति बन जाती हो विपरीत वृत्ति होती हो अथवा संशय वृत्ति होती हो अथवा माने अग्रहण रूपी वृत्ति बन जाती हो वहां तन निमित्त और उसके निमित्त जितने भी जो जो होते हो विपरीत ग्रहण आदि का निमित्त जो जो होते हैं जहां जहां भी हो रहा है जो जो होते हो कारण अश्चय भाग्यम दे कोई ना कोई कारण का ही होना चाहिए दोष दोष भी माने ये विपरीत ग्रहण आदि भी और उसका निमित्त दो दोष है किसी न किसी कारण का होना चाहिए एक तो चक्षु का तो दृष्टांत बना दिया दृष्टांत बना के बता दिया चक्षु में तीव्र रोग लग जाता है तो अग्रण होने लग जाता है चक्षु को ठीक करने पर मैं तुम्हें अग्रण नहीं होता सही ग्रहण होने लग जाता है तो चक्षु के दोष है चक्षु के दोष है चक्षु से ये संस्कार करने से ठीक हो गया ग्रहण आदि होने लग गए अग्रण नहीं है ठीक इस पर सर्वत्र सारे व्यवहार वैसे समझना चाहिए देखा तथा सर्वत्र अग्रण विपरीत संशय प्रत्यय है तीन प्रकार के प्रत्यय होते वृत्तियाँ बनती है अग्रण वृत्ति विपरीत वृत्ति संशय वृत्ति जहां जहां होती हो और तन्निविदा और उसके निमित्त जो जो होते हो उन वृत्तियों का जो निमित्त बनते हो कहा कारण से कारण में है क्या तो ही में है कहीं ना वृत्ति भी वही कारण में है और उसमें उसके कारण जो दोष है वो भी कारण में है आत्मा में नहीं दृष्टा में नहीं में नहीं है ये समझना न ज्ञात क्षेत्र किसी ज्ञाता जो क्षेत्र की उसमें दोष नहीं है वो तो, तो निर्दोष है ईश्वर के अभेद है वो संसारी ही नहीं हो सकता वो ये कहना दूसरी बात ये संवेद तत्वाचार दोष देखे जाते हैं संवेद्य है, है ज्ञान के विषय होते हैं ज्ञाता के ज्ञान के विषय होता है संवेद्य है वो संवेदता नहीं है जानने वाला नहीं जाने जाते हैं दृष्टा से दृश्य भिन्न हो रहा है संवेद्य है दोष इसलिए भी वो धर्म वो दृष्टा का धर्म नहीं वो संवेद्य है वो। ये तो अच्छा। तेसाम तेसाम दोषा नाम अथवा विपरीतादि भी, ग्रहणान जो विपरीता दोष है संवेद्य है संबेध्य हैं, जाने जाते हैं तो जानने वाला भिन्न होता है जाने जाते जाने जाने वाले भिन्न होते हैं प्रकाशवत जैसे दीपक संवेद्य है जाना जाता है दीपक जल रहा जाना जाता है दृष्टा मान ग्रहिता के द्वारा जाना जाता है विषय है वो विषय ही नहीं है प्रदी का प्रदीप प्रकाश जैसे प्रदीप का जो प्रकाश होगा ना जाना, जाना जाता है दीपक जल रहा जाना जाता है संवेद्य है वो ठीक इस प्रकार ये भी संवेद्य है ये जो विपरीत ग्रहण आदि है वो दोष सब संवेद्य है तो संव्यता नहीं संवेद्य है न ज्ञात धर्म तुमका इसलिए ज्ञाता के धर्म नहीं हो सकते ये तीनों ज्ञाता के धर्म नहीं हो सकते अग्रवादी ज्ञाता के धर्म नहीं अंत किसका ढूंढना पड़ेगा कर्ण का है किसी ने किसी कर्ण का है चक्षु का नहीं मानते हम चक्षु का तो एक दृष्टांत के लिए दे दिया है किंतु तो? कोई ना कोई कारण होगा कौन ढूंढते अंतकरण में दोष है अंतकरण में दोष है विपरीत ग्रहण आदि अंतकरण को ही होता है किसको होता है आत्मा को नहीं होता अंतकरण को ही होता है वो तो अंतकरण के साथ में एकता करके आत्मा को आत्मा में दिख रहा हुआ तो ग्रहिता का नहीं है किसीन किसी कारण क्या है इसलिए आत्मा तो ईश्वर से अभिन्न ही है ये कहना चाहते हैं सिद्धांत संवेदत्वादेव संवेद्य है दोष संवेद तत्वादेव स्वात्म व्यतिरिक्त संवेद्यत्वाद इसलिए क्या होगा संवेद्य होने से क्या आत्मा से भिन्न रूप से संविद्य है आत्मा ही संवेद्य है आत्मा से भिन्न रूप से संवेद्य है तुम कहा सर्वकरण भी योग्य सारे करण का अभाव जिस काल में मोक्ष काल में अंतकरण भी नहीं है जहां सर्वकरण भी योग्य कई बल्ले कई बल्य अवस्था में अकेला हो जाता हो जब जा उस अवस्था में कई बेल्य सर्ववादी भी अविद्या अविद्यादि दोषों वो अनुभव केवल हम अद्वैतवादी नहीं जितने भी वादी हैं वैदिक जितने भी हैं मोक्ष मानने वाले जितने भी हैं बंद मोक्ष अवस्था मानने वाले जितने वादी हैं सबके द्वारा क्या होगा सर्वकर्ण वियोग है जिस काल में कोई भी कारण नहीं है जिस काल में मोक्ष काल में उस काल में सर्ववादी भी अविद्यादि दोष वक्त तो कोई भी अविद्यादि दोष वाला आत्मा मानते नहीं कोई भी नहीं मानते उस काल में मोक्ष काल में कोई भी बादी नहीं मानता केवल हमारे ऊपर ही नहीं, नहीं बात आने वाली है द्वैत्यवादी भी नहीं मानता मोक्ष काल में ये दोष और दोष जन्य जो अवि अग्रण आदि होना संभव नहीं कोई भी नहीं अविद्यादि दोष नहीं मानता उस काल में कोई भी वादी नहीं मानता आत्मा यदि क्षेत्र जैसे अग्नि उष्णमा स्वधर्म है यदि ये, ये ये तीनों आत्मा का धर्म हो अग्रण आदि जैसे अग्नि में उष्णता स्वधर्म है अग्नि का धर्म है स्वभाव है स्वरूप है ठीक इस पर यदि स्वरूप हो आत्मा का हो तो फिर मोक्ष की आकांक्षा निकाली चाहिए आत्मा दुष्ट है दोषयुक्त है तो अग्रण आदि आत्मा के धर्म है यदि ऐसा हो तो फिर मोक्ष की चर्चा नहीं होनी चाहिए यह सिद्धांत बोल रहे हैं आत्मा यदि यदि आत्मा आत्मनो क्षेत्रज्ञ यदि आत्मा जो क्षेत्रज्ञ है इसका अग्नि उष्णप स्वधर्म जैसे अग्नि में उष्णता अग्नि का स्वयं स्वयं धर्म है वो स्वरूप है स्वरूप धर्म है ठीक प्रकार इस ये तीन आत्मा ये के धर्म यदि हो अग्नि के उष्णता के समान जैसे अग्नि का धर्म है वो उष्णता प्रकाश इसी प्रकार अग्नि अग्निकोष्ठता के समान स्वधर्म बहु अपना धर्म आत्मा का धर्म हो ये तत्व तो तो न कदाजी तभी तो तेन वियोग तब तो कभी भी इनसे आत्मा का वियोग नहीं होगा आत्मा हमेशा बंधन में पड़ा रहेगा कि तो कोई भी वादी मोक्ष की कल्पना नहीं कर सकता क्यों तो बौद्ध मोक्ष शास्त्र माना सब ने माना हुआ है और मोक्ष मानने की तरीका अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार है किंतु तो माना तो है सभी ने सभी मानते हैं वैदिक जितने भी हैं तो फिर आत्मा के कभी भी मोक्ष होना संभव नहीं होगा क्यों यदि स्वधर्म अग्नि की उषता क्या कभी नहीं हो ऐसी स्थिति है क्या हमेशा होती है जो स्वधर्म अपना धर्म होगा हमेशा रहेगा फिर आत्मा के मोक्ष अवस्था की कल्पना नहीं कर सकता कोई भी कोई भी वादी नहीं कर सकता तो अपना धर्म नहीं आत्मा धर्म होता वास्तव में तो आत्मा को छोड़कर जा नहीं सकता कभी भी आत्मा से पृथज हो नहीं सकता वियोग नहीं हो सकता यदि स्वधर्म होता तो कहा यदि क्षेत्र जैसे अग्नि उष्णता जैसे अग्नि में उष्णता है दृष्टान्त है जैसे अग्नि की उष्णता स्वगर्भ है अग्नि और उष्णता पे कभी वियोग नहीं हो सकता जब अग्नि है तो उष्णता है इस प्रकार आत्मा है तो ये तीनों होना ही हो, होगा होगा उसी प्रकार यदि है तो मोक्ष की कल्पना कोई नहीं कर पाएगा स्थिति ऐसी आ जाएगी द्वैतवादी के ऊपर भी आपत्ति है यह आत्मा यदि क्षेत्र जैसे क्षेत्र जो आत्मा इसका अग्नि उष्णवत् जैसे अग्नि की उष्णता के समान सो धर्म अपना धर्म हो कौन तो ये जो तीन है अग्रहादि, आदि तो न कदाचित तो में तेन वियोग के साथ फिर आत्मा के साथ कभी वियोग होगा ही नहीं इनका जैसे अग्नि की उष्णता का अग्नि से कभी वियोग नहीं होता उष्णता हमेशा रहेगी ता, तापमान ही होता अग्नि हमेशा ठीक इस प्रकार आत्मा का धर्म हो तो मुख्य होना संभव नहीं होगा फिर फिर बंद से शास्त्र कल्पना कोई भी नहीं कर सकते कोई भी बात नहीं अविक्रियमत सर्वगत अमूर्त से आत्मा ने केंद्रित संयोग दूसरी बात आत्मा का स्वरूप होता, होता है अविक्रिय होता है विकृत नहीं होता आत्मा आकाश के समान सर्वगत है व्यापक है आत्मा व्यापक है अभिक्रिय है और अमूर्त है मूर्त नहीं आत्मा सावैव नहीं निर्वैव है ऐसे पदार्थ का किसी का संयोग होना भी संभव नहीं वियोग होना भी संभव नहीं एक स्वाभाविक वस्तु का दूसरे स्वाभविक वस्तु के साथ में संयोग या वियोग होता है मिलना बिछुड़ना स्वाभिक देखा जाता है और क्रियावान जो होगा वो क्रियावान के साथ दोनों तो क्रियावान हो तो उसका संयोग वियोग संभव है अपने क्रिया कर, क्रिया होकर के जुड़ना क्रिया से विभाग क्रिया से बिछोड़ वियोग हो जाए क्योंकि तो आत्मा का ऐसा अभिक्रिया है निष्क्रिय आत्मा तो किसका संयोग होना सम्भव बने दूसरी बात परिचिन्न में समयोग कर, हुआ करता है यह भी परिचिन्न है भी परिचन्न है कभी समय हुआ कभी हुआ आत्मा कैसे व्यवत का व्यापक है जैसे आकाश व्यापक है किसी का समय वियोग होना समझ में आकाश का परिचिना नहीं है ठीक इस प्रकार समय वियोग का अभाव है आत्मा में कहां से इन के साथ संबंध होगा आत्मा का आवरण साथ यही कहना है तीसरी बात अमूर्त आत्मा मूर्त पदार्थ होगा मन साव होगा एक सावय वस्तु का दूसरे सावय के साथ में का हुआ देखा जाता है अमूर्ता है ये निर्वय अवय भी ने किसम किस अंश में, में जुड़ना उसने तो आत्मा का स्वरूप देखने पर भी ऐसे की है। आत्मा का धर्म यदि होता जो अग्रहण आदि संशय है मैं विपरीत ज्ञान है इत्यादि आत्मा का धर्म हो तो कभी वियोग नहीं होना चाहिए जैसे अग्नि में उष्णता है उसका धर्म है कभी वियोग नहीं होता तो यहां आत्मा का धर्म ऐसे मानेंगे तो मोक्ष नहीं हो पाएगा हमेशा बंधन नहीं रहेगा सभी वादी की स्थिति ऐसी हो जाती है। दूसरी बात आत्मा अभिक्रिय है अमूर्त है आकाश के समान व्यापक है तो कहां उस किसी के साथ संबंध और होना और विवाह होना कैसे बने बनता ही नहीं आत्मा के स्वरूप देखते हुए तो आत्मा अभिक्रिया से अभियोग से अमूर्त है आत्मा कैरचित संयोग अनुभव है किसी के साथ ये संयोग या वियोग होना संभव नहीं है आत्मा का स्वरूप भी ऐसा ही है क्यों ऐसा स्वरूप अभिक्रिया है दूसरी बात आकाशोमान व्यापक है तीसरी बात अमूर्त है संयोग के वियोग होना संभव नहीं कोई बाहर बंधन काल में तीनों का संबंध था मोक्ष काल में रहेगा ऐसा मानना संभव ही नहीं है बंधन काल में भी नहीं है आत्मा का स्वरूप तो ऐसा अभिक्रिया है कहाँ से संयोग होना संबंध होना है आत्माधर्म नहीं है पूर्वाद ने कहा था आत्माधर्म है तीनों आत्मधर्म नहीं है सिद्धम इसे क्या अभी तक व्याख्या से कैसे तो हुआ सिद्धम क्षेत्रज्ञ से नित्य तो मैं ईश्वर तो के जो कहा जाता है नित्य नित्य ईश्वरी ही है कभी ईश्वर होता हो कभी बंधन में, कभी मुकसे में। मुकसे वस्ता है कभी मोक्ष में मोक्ष अवस्था में ईश्वर बंधन अवस्था में जीव ऐसा नहीं है नित्य सिद्ध है ईश्वर ही सिद्ध है सिद्ध है सिद्धांत कर क्यों भगवान श्री कृष्ण यहीं पर आगे कहेंगे अनादित्य निर्गुणत्वाद परमात्मा एम अव्यय शरीरस्थ हो भी कौन थे या न करोति न लिप्ते थे ऐसा बोलेंगे अनादित्वात अनादि है कि कार्य नहीं है इसका कोई कार्य नहीं है अनादित्वात निर्गुणत्व गुण भी नहीं है इसमें कोई गुण नहीं है एक गुण वाले पदार्थ तो दूसरे गुण वाले जैसे संबंध होगा यह नहीं हो सकता परमात्मा एयम अव्यय या अविनाशी है परमात्मा एक तो अनादि है दूसरी बात दुर्गुण है शरीर स्थोपी कौन ते है, है कौनते हैं शरीर में स्थित आई है परमात्मा शरीर स्थित शरीर में स्थित होने पर भी न करो तीन लिप्त एक आत्मा कुछ करता भी नहीं उसका फल भोगता भी नहीं करने वाले फल भोगने वाले दूसरे कोई ही है भूणो कहाँ है कौन है असल में सारे अंतगर में सिद्ध हो जाता है करता करतृत्व भोगतृत्व बना आत्मा भी नहीं ऐसा कहेंगे भगवान इत्यादि ईश्वर वचन आचार यह सब ईश्वर के वचन है भगवान के वचन है आगे आएंगे इसी इसी अध्याय में आने वाले हैं अनादित्व त्रिगुणत्वाद परमात्मा भेजा सही रस्तों की कौनते न करोती न लिप इसी में आएगा टीका तिमिरादि दोष तत्कृतो विपरीत ग्रहादिश तिमिरादि दोष चक्षु में देखा जाता है तिमिर लोग उसके द्वारा विपरीत ग्रह आदि तीन हो जाता है कहीं विपरीत ग्रहण हो जाता है कहीं अग्रण हो, हो जाता है कहीं संख्य हो जाता है दोष आने पर दोस्तों ये तिमिराज दोष है वहाँ तिमिर दोष है यहाँ कौन सा दोष है देखेंगे यहाँ कौन सा दोष आ जाता है कौन उसके कारण कौन बनता है जैसे तिमिराज तिमिराज दोष के कारण बन जाता है चक्षु चक्षु इस प्रकार यहाँ कौन बनेगे ये देखना या कौन सा दोष लगा हुआ है यहाँ ये देखेंगे ग्रहितों और आत्मा ये बोलते हैं ग्रहित आत्मा में नहीं है इत्यत्र हेतु महा ग्रहिता आत्मा में तीनों नहीं है दोष भी नहीं है दोषजन्य जो तीनों हैं विपरीत ग्रह संशय अथवा अग्रह ये तीनों भी नहीं है चक्षुषय इत्यादि कहा था चक्षुषा संस्कार अपनी कहा चक्षु को संस्कार के द्वारा संस्कार उसी दवाई के द्वारा अंजनादि जो होंगे तो उसके लगाने पर दोष निकल जाएगा तुम्हें रोग हट जाएगा हटने पर फिर ये तीनों दोष नहीं आएगा चक्षु को दृष्टांत है तदगत है ना अंजनादिम चक्षुगत जो अंजनादि हैं, लेप आदि कुछ किया और जो वैद्य लोग बताएंगे जो लगाना हो अंजन आदि के द्वारा संस्कारेड़ उसके संस्कार का दोष तिमिर रोग लगा हुआ था संस्कार कि उसको कर्ण क्यों किया ग्रहिता को नहीं किया कर्ण क्यों किया तिमिरादो पराकृते तिमिरादि हट जाने पर तो रोग लगा था हटा हटने पर देवदत्त से जो देवदत्त व्यक्ति है ना तो मैंने अन्य को अन्य मान रहा था वो तो चक्षु में दोष आने पर मान रहा था देवदत्त ग्रही तो ग्रहिता देवदत्त तो हो गया देवदत्त्य दोषादी अनुपल्बा फिर दोषादी नहीं हो सकते वहाँ मैंने तो तीनों नहीं हो पाएंगे अग्रहण भी नहीं होगा संशय भी नहीं होगा और विवृत ग्रहण भी नहीं होगा न तत्व त धर्मत्व इसलिए जो दोष है उसका धर्म नहीं है ग्रहिता का धर्म नहीं है तो इसलिए क्या होगा विमतम न आत्मधर्म तत्व तो न आत्मधर्म विमता मानी जो तीनों है ना ये तीनों अग्रहण आदि जो तीन है विपरीत ज्ञान संशय अथवा अग्रहण ये आत्मधर्म वास्तव में आत्मधर्म नहीं है इससे अनुमान दे रहे हैं विमता मानी जो तीन दोष जो देख रहे हैं यह तत्व तो वास्तव तो, तो में देखा जाए ऊपर ऊपर से तो आत्मा में दिख रहा है किन्तु वास्तव तो में देखा जाए तो आत्माधर्म नहीं है आत्मा का नहीं है दोषों दोषत्व आदि दोष है तीनों विपरीत करना आदि तीन तो दोष है दोषत्व तत्कार दोष है अथवा दोष का कार्य है या तो दोष है या दोष का कार्य है कोई ना कोई दोष है ये विवरीत आदि अथवा दोष का कार्य है संगत मत कहते हैं वो विवादित सम्मति चौथी को दिखाया दिख दिया हुआ है वो विवादी मानता है वह चक्षु खराब हो गई कि मेरा आदि रोग लग गया दोष साल गया दोष साल से विपरीत ग्रहण आदि होने लग गया ठीक वो दोनों वादी का मान्यता है चक्षु आदि में तो यहाँ भी कोई ना कोई अग्रहण आदि हो रहा है आत्मा का स्वरूप ग्रहण नहीं हो पा रहा है संशय हो रहा है शास्त्र बोलता है फिर भी क्या पता मैं हूँ नहीं हूँ परमात्मा संशय हो रहा था ग्रहण नहीं होता कभी ऐसा भी हो रहा है ग्रहण हो ही नहीं पाता सुनने पर भी आत्मा का ज्ञान हो ही नहीं पाता इसके लिए कोई ना कोई दोष कारण बना हुआ है दोष क्या है दिखाएंगे अविद्या है ये दिखाएंगे किंच विपरीत ग्रहादि तत्व तो आत्मा दूसरा अनुमान भी है विपरीत ग्रहादि जो तीन है ना ये वास्तव में आत्मा धर्म नहीं है आरोपित है आत्मा में आरोपित है में, में नहीं है वैद्यत्वाद ये विद्या है जाने जाते हैं आत्मा जाना जाना नहीं जाता आत्मा तो जानने वाला होता है ये जाने जाते हैं वैद्यत्वाद सम्प्रति दोनोंवादी उपय सम्मत है जो वैद्य होता है वह आत्मा से भिन्न होता है जैसे घट वैद्य है और आत्मा से भिन्न है घट आदि को दृष्टान्त बना देवेदत्वाच बोल दिया किंतु यद वेद्यम तो स्व अतिरिक्त वेद्यम जो वेद्य होता है ना अपने से भिन्न होता है वेद्य हमेशा यही होता है नियम क्या होता है यद वेद्यम जो वेद्य पदार्थ होगा स्व अतिरिक्त वेद्यम अपने से अतिरिक्त होगा वैद्य होगा अब स्वयं वैद्य नहीं होगा स्वयं से भिन्न होगा व्यत्ता से वैद्य भिन्न होगा यदि जो वेद्य होता है हो जान का ज्ञान का विषय होता है तत्स्वातिरिक्त वैद्यम यथा दीपादि जैसे दीपादि है ना जो तो दीपादि को जानने वाले से व्यता से भिन्न है स्व से अतिरिक्त वैद्य है स्वयं नहीं है ठीक इस प्रकार ये भी वेद्य है ये जो विपरीत ग्रह आदि वैद्य होते हैं तो वैद्य होने से ज्ञान का विषय होते हैं तो व्यत्ता से भिन्न है आत्मा से भिन्न है आत्मा ही नहीं आत्मा के आधार पर नहीं है आत्मा के आधार पर तो आत्मस्वरूप हो जाएंगे आत्मस्वरूप होने फिर फिर मोक्ष अवस्था में बने रहेंगे ये बने रहेंगे विपरीत ग्रह आदि तो कहां से हो? मोक्ष होगा उसका मोक्ष की कल्पना ही नहीं हो पाएगी यथा अधिपारीप्ति व्याप्ति है यदि व्यक्तम तत्वाति व्यक्तमति होने से विपरीत ग्रहादि नाम अभी जो विपरीत ग्रहादि होते हैं दिख रहे हैं भास रहे हैं आत्मा में क्योंकि वस्तुता नहीं आत्मा में ऊपर ऊपर से भासते हैं आत्मा में विपरीत ग्रह आदि विपरीत ग्रह आदि नाम अभी वैद्यत्वाद ये भी वैद्य होते हैं जाने आत्मा जानता है इनको वैद्यत्वाद अतिरिक्त तो वैद्योत्य अपने से भिन्न रूप से वैद्य होगा अद्यत द्वारा वैद्य होगा स्वयं वैद्य वैद्य को नहीं जानता संवेदता न संवेद्य सम्मान अब अनुमान हो जाएगा संवेदता है जानने वाला है ज्ञानवान ज्ञानी है न संवेद्य धर्मान जाना जाता है वो धर्म वाला नहीं होता संवेद्या संभ्यता जो होता है संवेद्य धर्म वाला नहीं होता अनुमान वेदित्वाद क्यों वेदित्व वेदिता है वो वेदित्व वो वेदिता है वहां तो वेदित्व रहेगा संभ्यता इतना देवदत्ता है जैसे देवदत्ता संभ्यता है तो घटादि विषय नहीं होता वो घटाधि विषय भिन्न होता है वो ये ना दृष्टान रूप आदि रूपाधि जैसे देवदत्ता संवेद्य जो घटादी होते हैं जाने जाते हैं घटादी देवतत्व उधर जाने जाते हैं वो घटादी के स्वरूप वाला नहीं होता देवतत्ता भिन्न होता है इस प्रकार यहां भी जो विपरीत ज्ञान आदि को ग्रहण हो रहा है विपरीत ग्रह आदि ज्ञान हो रहा है तो इसका संभ्यता इसे भिन्न है स्वरूप नहीं है धर्म नहीं है उसका यही कहना है संवेद तत्व का हाथ है इसको अनुमान है का विपरीत ग्रहादयो तत्त्व तो ना आत्म फिर अनुमान ही देते हैं जो विपरीत ग्रह तीन है ना वास्तव में आत्मा धर्म नहीं है ऊपर प्रसिद्ध आत्मा भी देख रहा है अज्ञान से वास्तव तो में नहीं है विपरीत ग्रह तत्त्व तो मानी वास्तविक ना आत्मधर्म आत्मा का धर्म नहीं क्यों व्यविचारित्व आदि व्यविचारी है आत्मा का धर्म कोई व्यविचार नहीं कर सकता आत्मा का धर्म तो हमेशा रहना चाहिए जैसे अग्नि का उष्णता है धर्म वो कभी व्यविचार करेगा अग्नि को छोड़कर कभी जाएगा नहीं जा सकता यदि आत्मा आत्माधर्म होते तो मोक्ष अवस्था में रहना चाहिए मोक्ष अवस्था में नहीं होते ये कहना है ईश्वर बनता है विध्यावस्था में संसारी बनता है तो ये तो अवस्था में है ना ये तो तो कल्पना है आत्मा में अविद्या वास्तव में है ही नहीं प्रकाश में कहा अधेरा होगा अविद्या का तामस्व रूप है अधेरा रूप है प्रकाश में अंधेरा होना संभव ही नहीं है स्थिति ये सारी भ्रांति है ये ठीक तो है नीचे विपरीत ग्रहादेव तत्व तो, तो नात्मधर्मा तो व्यविचारित्व व्यविचारी धर्म तो आद। कृषत्व तो आदि जैसे कृषत्व तो आदि थूलत्व आदि शरीर में कभी होते कभी नहीं होते कभी दुबला पतला होता है कभी मोटा होता है व्यविचारी है इस प्रकार व्यविचारी है आदि हमेशा नहीं होते इसलिए आप पता आत्मधर्म अवस्था में नहीं है बद्ध अवस्था में दिखते हैं आत्म का धर्म होते तो हमेशा होना चाहिए नहीं है जैसे कृषत्वादी है दुबलापना आना थूलपना आ जाना ठीक इस प्रकार है व्यविचारी है कभी होते कभी नहीं होते सर्व इत्यादि कहा था सर्वश्व से कहा था सर्वकर्ण वियोगे चाह हाँ उस काल में ये भाजते नहीं ये तीनों कोई भी कारण नहीं जिस अवस्था में मुख्य अवस्था में कोई कारण नहीं होता अंधकरण भी नहीं है कारण भी नहीं है सर्वकरण वियोगे चाह कई बेल ले वो कई बल ले तथा केवल स्वभाव कई बल अकेला होता है जब आत्मा सर्ववादी वीर अविद्याष व तो कोई भी अविद्यादोष को नहीं मानता उस काल में केवल हम अद्वैतवादी मात्र अन्यवादी भी नहीं द्वैतवादी भी नहीं मानते उस काल में सारे करुण का वियोग है जिसका अवस्था मोक्ष अवस्था है। कोई भी दोस्त ये दोस्त नहीं मानता अगर आज दोस्त नहीं मानता उक्ता में विरोध इसी बात को व्याख्या करते हुए आगे आत्मा विपरीत ग्रहादि स्वाभाविक होगा आगंतुक हो यदि विकल्प आत्म दूसरे की इसी की व्याख्या करते हुए सिद्धांत ये पूछते हैं पक्ष है कि विपरीत ग्रहादि जो आत्मा भी दिख रहा है स्वाभाविक है या औपाधिक है आगंतुक है कि स्वाभाविक है निमित्त से आता है अथवा वास्तविक है स्वाभाविक है आत्मा का स्वरूप है या निमित्त है कोई यह सिद्धांत पूछते हैं कहा उगता विवरण इसी बात को व्याख्या करते हुए पूर्व बात को व्याख्या करते हुए आत्म विपरीत ग्रहण आत्मा में जो विपरीत ग्रहण आदि हो रहा है शरीर में आत्मबुद्धि हो रही है विपरीत ग्रहण हो रहा है इत्यादि हो रहा है यह स्वाभाविक होगा आगंतु स्वाभाविक अथवा आगंतु का यह विपरीत ग्रह आदि आत्मा में जो हो रहा है स्वाभाविक है कोई निमित्तजन है या निमितक है स्वाभाविक है दो विकल्प कर देते हैं विकल्प आदम तो सही स्वाभाविक यदि हो यदि आत्मा विपरीत कर स्वाभाविक हो तो मोक्ष की कल्पना नहीं होगी फिर कई कारण आते हैं आत्मा इत्यादि करके आत्मा यदि क्षेत्र के क्षेत्र के जो आत्मा यदि अग्नि उष्ठ जैसे अग्नि की उष्णता स्वाभाविक है वो कभी भी अग्नि से बाहर नहीं जा सकती उसका वियोग नहीं कर सक होगा ठीक इस प्रकार स्वधर्म यदि स्वयं का धर्म हो ये कौन आत्मा का धर्म हो ये विपरीत ग्रहादि जैसे अग्नि के उष्णता स्वधर्म है अग्नि का धर्म है तो अग्नि से कभी भी अभाव नहीं होता ठीक इस प्रकार ये स्वधर्म हो आत्मा का ये विपरीत ग्रहादि तो तत्व न कदा आदि तभी तेरे वियोग फिर आत्मा के साथ कभी इसका वियोग नहीं होना चाहिए मोक्ष भाषा में वियोग देखा जाता कोई विवादी नहीं मानता विपरीत ग्रहादि को नहीं मानता तो स्वधर्म नहीं है स्वधर्म होता तो उसका अविम रहना चाहिए स्वधर्म नहीं है स्वाभाविक नहीं है अब आगत दो पक्ष होगा उसको बताइए ठीक है कहते हैं अतो अनिर्पोक्ष यदि स्वधर्म हो ना अनिर्मोक्ष मोक्ष की कल्पना ही नहीं हमें हो पाएगी क्यों हमेशा विपरीत ग्रह आदि हो रहा है मनुष्य मई मनुष्य बुद्धि हो रही विपरीत ग्रह हो रहा है कहा मोक्ष पाएगा तो अनिर्मोक्ष अविद्यार असल बाबा अविद्या और अविद्या का कार्य के ध्वस्ती का अभाव है अविद्या भी अविद्या का भी नाश नहीं हुआ यदि विपरादी ग्रहादि विपरीत ग्रहादि हो अविद्या का नाश नहीं हुआ अविद्या का कार्य भी नाश नहीं हुआ फिर अनिर्पक्ष का मोक्ष नहीं होगा कभी भी एक तो अनिर्पोक्ष यदि आत्मा का स्वाभाविक माना जाए यदि विपरीत ग्रहादि को धर्म को मानेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा अनिर्पोक्ष मोक्ष नहीं हो क्यों अविद्या तथ्य दोस्तें असदभावे अविद्या और अविद्या के कार्य के जो अभाव होना है ना उसका सद्भाव नहीं असदभाव है अविद्या रहेगी तब जब विपरीत ग्राहिद हो रहा था कहां ज्ञान हुआ ज्ञान हुआ ही नहीं स्थिति आएगी इसलिए स्वाभाविक नहीं माना जाता है इनको आगंतु को भी स्वतः से अमुक्ति आगंतुक भी स्वतः हो जब निर्मित होगा आगंतु आया हो स्वतः आया हो स्वतः हो आगंतुक भी स्वतः हो तो अमुक्ति मुक्ति नहीं हो पाएगी परत से यदि परता आगन दुख हो तो क्या होगा उसको, उसको बोलेंगे अभिक्रिया से कहा परता आने पर क्या होगा तो कहा अभिक्रिय आत्मा जो है अभिक्रिया है निष्क्रिय है व्यवत सर्वगत है अमूर्त है उसका के साथ संयोग भी होना ही संभव नहीं किसी की निमित्त से आने वाले का संयोग ही नहीं होगा संयोग भी नहीं भी नहीं होता आत्मा को होना संभव नहीं कहा विभुतवाद अभिक्रियत्वाद अमृतवाद आत्मा में तीन विशेषण लगा दिया आत्मा कैसे विभु है व्यापक है व्योम बोला था आकाशकर्मा व्यापक है अभिक्रियत्वाद कोई क्रिया हो नहीं सकती क्योंकि कहीं से आना किसी के कि साथ जुड़ने के लिए क्रिया होना पड़ेगा आत्मा में क्रिया नहीं निष्क्रिय में कैसे समय होगा किसी का दूसरी निमित्त से आए आने वाले को संबंध नहीं हो पाएगा आत्मा के साथ निष्क्रिय आत्मा अमृतत्वाच अमूर्त ऐसा अवय निर्भय है उसके साथ क्या संबंध करेगा वो आत्मा व्योमत न कह रहे थे संयोग विभाग अनुभवती का आत्मा किसी के साथ भी संयोग और विभाग दोनों का अनुभव नहीं करता ये तीन हेतु दे दिया है विभूतवाद अविक्रियवाद अमृतत्वा से कहा था नहीं विक्रिया भावे व्योमनी वस्तुतः संयोग विभाग विभागों का क्रिया का अभाव जो आकाश है कोई क्रिया है, क्यों व्यापक है व्यापक वस्तु क्रिया नहीं हो पाती क्रिया होने के लिए परिचन्न हो यहां से वहां जाना हो क्रिया होती है व्यापक भी नहीं हो सकती है। नहीं विक्रिया अभाव है जो भी क्रिया का अभाव जो आकाश है उसमें है वस्तुतः तो तो संयोग विभाग हो वास्तव में किसी का संयोग भी नहीं विभाग भी, भी नहीं है होना संभव नहीं है वास्तव में हाँ नई को लोग कल्पना करते एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का संयोग होता है आकाश के साथ ही संयोगे पृथ्वी आदि का ऐसा मानते वास्तविक नहीं हो कल्पना है वास्तव में जो व्यापक पदार्थ में क्या संयोग क्या वियोग वो कहा नहीं है जो दूसरा आकर के जुड़े वहां कहा से आएगा वो सर्वत्र है वो विभाग होना भी संभव नहीं है यही से आत्मा असंग दूसरा बात आत्मा असंग है किसी का संग नहीं करता असंगो नहीं सज्जते असंग वही आई अयम पुरुष असंग नहीं सज्जता है किसी का असंग है आत्मा असंगत्व आत्मा आत्मा असंग होने से भी तद तो असंयोगात आत्मा उनके साथ जो निविधता आ रहे हैं जो संयोग कर उसके साथ संबंध नहीं होगा असंयोगात न परतो भी पर से भी नहीं होगा स्वतः भी संयोग नहीं होगा परत भी नहीं होगा तस्वीर विपरीत ग्रहादि क्यों उस आत्मा में विपरीत ग्रहादि होना संभव भी नहीं है परत भी नहीं होगा स्वतः भी नहीं होगा वास्तविक आत्मा में अन्यत्र कहीं ढूंढना होगा जैसे एक दृष्टांत यह चक्षु में करण में दोष आ जाता है तो द्विचंद्र आदि देखने लग जाते हैं विपरीत ग्रहण आदि होने लग जाता है ठीक इस प्रकार यहाँ भी कोई ना कोई दोष आया है। अनात्मा में आत्मबुद्धि हो गई शरीर आदि में आत्मबुद्धि है कोई दोष के कारण है वो दोष कहाँ है देखना होगा आत्मा का धर्म तो नहीं है वो आत्माधर्म अन्य किसी का है अंतकर्ण का धर्म ही सिद्ध करेगा सिद्धांत वो दोष अंतकर्ण में आ जाता है अंतकरण दूषित होता है आत्मा वास्तव में दूषित नहीं है वह तो कल्पना हो जाती है के साथ में अज्ञान से तादात्म होने से उसका धर्म आरोप कर दिया जाता है अध्यारोप है ये कहना है अनादित्व तो आत्मधर्मत्वाभावी फलत माह जो दोष है ना हाँ दोष दोष कार्य आत्मधर्म नहीं है तो इसमें सिद्ध होने प्रकाश सिद्धम कहा था सिद्धम क्षेत्र के नित्यम एवं ईश्वरत्व ईश्वरत्व कहा था ये सिद्ध नित्य ही हमारे क्षेत्र के जो ईश्वर है कभी छत्रज्ञा जीव होता हो कभी ईश्वर होता हो ऐसा नहीं बंदमुक्ति व्यवस्था हो नहीं आया एक ही है कौन कारण नहीं है अविद्या वही अविद्या के कार्य कारण बना हुआ है अविद्या का कार्य अंतकरण है वो कारण बना हुआ है संशय आदि अविद्या में नहीं है अंतकरण में है संशय आदि दोस्त अंतकरण में होते हैं ये कहना चाहेंगे आगे आत्मानो निर्धरमकत्व आत्मा निर्धर्मक कोई धर्म नहीं आत्मा में या विद्या दिवस कोई भी नहीं आत्मा में निर्धर्मकत्व भगवत अनुभति में भगवान की अनुमति है यही कहेंगे भगवान अनादित्वाद निर्गणत्वाद परमात्मा यहां कह अव्यय है माने विनाशी नहीं है कभी कोई धर्म आता हो जाता हो ऐसा नहीं है अपक्षय वृद्धि ह्रास रहित आत्मा ऐसा कहा समय हो गया है यह रखते हैं फिर करेंगे ओम पूर्णमद पूर्ण पूर्वात् पूर्व रजते पूर्वश पूर्णमारायण पूर्वेवशिष्य ओम शांति सा